पातंजल योग प्रदीप चौथा प्रकरण सांख्य और योग दर्शन सांख्य और योग भारतवर्ष की प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदांत फिलॉसफी है जिसने सारे भूमंडल के विद्वानों को विस्मित कर दिया है परमात्मा चेतन तत्व के निर्गुण शुद्ध स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में विस्तारपूर्वक किया गया है इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहते हैं ज्ञान का अंत अर्थात जिसके जानने के पश्चात कुछ जानना शेष न रहे योग और सांख्य में उसके जानने के साधन विशेष रूप से बतलाए गए हैं इसलिए सांख्य और योग ही प्राचीन वेदांत फिलॉसफी है यथा नित्यो नित्याम चेतनश्चेतनाम एको बहुनाम, योग विदधाति कामान तत्कारण सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञातवा देव मुच्यते सर्वपाप ही श्वेताश्वतर उपनिषद नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन जो अकेला ही बहुतों की कामनाओं को पूरा करता है उस देव को जो सृष्टि आदि का निमित्त कारण है और जो सांख्य और योग द्वारा ही जाना जा सकता है जानकर मनुष्य सारी फांसों से छूट जाता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था संसाद यतय शुद्धसत्वा ते ब्रह्म लोकेशु पर काले परमृता परे मुंडकोपनिषद वेदात के विज्ञान का उद्देश्य जिन्होंने ठीक ठीक निश्चय कर लिया है और जो यतिजन सन्यास, सांख्य और योग से शुद्ध अंतकरण वाले हैं वे लोग सबसे उत्तम अमृत को भोगते हुए मरने के समय ब्रह्मलोकों में स्वतंत्र हो जाते हैं तथा नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्त योग समम बलम सांख्य के समान और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है और योग के समान और कोई दूसरा बल नहीं है द्व क्रमौ चित्तनाशायागो ज्ञानम चराघव योगो वृत्ति निरोधो ही ज्ञानम सम्यक अवेक्षणम असाध्य कश्यचिद योगो ज्ञानम कशचिद प्रकार उद्व ततः साक्षात् जगाद परम शिव योग वाशिष्ठ हे राम चित्त का नाश करने के लिए केवल दो निष्ठाएँ बतलाई गई है योग और सांख्य योग चित्तवृत्ति निध से प्राप्त किया जाता है और सांख्य सम्यक ज्ञान से किसी किसी के लिए योग कठिन होता है और किसी किसी को सांख्य इस कारण परम शिव ने योग और सांख्य दोनों ही मार्गों को बतलाया है लोकेष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञानयोगेन योगेन सांख्यानाम कर्म योगिनाम गीता हे निष्पाप अर्जुन इन मनुष्य लोक में मैंने पुरातन काल में कपिल मुनि और हिरण्य रूप से दो निष्ठाएं बतलाई हैं। कपिल मुनि द्वारा बतलाई हुई सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और हिरण्यगर्भ रूप से बतलाई हुई योगियों की निष्ठा निष्काम कर्म योग से और भक्ति योग से होती है यथा सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि स उच्यते हिरण्यगर्भो योग वक्ता नान्यो पुरातनः महाभारत सांख्य के वक्ता परम ऋषि कपिल है और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं इनसे पुरातन इनका वक्ता और कोई नहीं यद्यपि ये दोनों फिलॉसफी अलग अलग नाम से वर्णन की गई है किंतु वास्तव में दोनों एक ही है यथा सांख्ययोग पृथ्व प्रवदीन पंडिता एक सम्य उभयो विंदते फलम यंख्ये प्राप्यते स्थान तद योगी गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सश्यति गीता सांख्य और योग को पृथक पृथक अभिवेकी लोग ही जानते हैं न कि पंडित लोग इन दोनों में से एक का भी ठीक अनुष्ठान कर लेने पर दोनों का फल मिल जाता है सांख्य योगी जिस शुद्ध परमात्म स्वरूप का लाभ करते हैं योगी भी उसी को पाते हैं जो सांख्य और योग को एक जानता है वही तत्ववेदता है किंतु उन दोनों में सांख्य किंचित कठिन है यथा सन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्त योग युक्तों मुनिर्ब्रह्म नचरेना दिग्छति गीता किंतु हे अर्जुन बिना योग के सांख्य साधन रूप में कठिन है योग से युक्त होकर मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं